क्या जीवन मूल्य भी समयानुसार रूपांतरित होते सत्यानंद समय में जो पैदा होता है वह अनिवार्य रूप से रूपांतरित होता है जीवन मूल्य भी समय की उत्पत्ति है उपज वैदिक ऋषियों के समय में जो सही था आज सही नहीं आज जो सही है शायद कल सही नहीं होगा रोज जागरूकता से देखते रहना जरूरी कि समय की धारा जब बदले तो हम भी बदले लेकिन हम कल में जीते और अस्तित्व सदा आज है, हम होते हैं कल में बीते कल में और अस्तित्व है आज हमारा तालमेल टूट जाता है इससे महादुख पैदा होता है इससे नर्क निर्मित हो जाता है क्योंकि हम हमेशा चूकते चले जाते हैं। वर्तमान से संबंध ना हो पाए तो परमात्मा से भी संबंध हो नहीं सकता क्योंकि वर्तमान परमात्मा है और हम रहते हैं अतीत में हमारी धारणाएं अतीत की वो कितनी ही मूढ़तापूर्ण हो जाएं मगर हम उन्हें दोहराए जाते हम पीटे चले जाते हम कहते हमारे हमारे दादाओं के समय से चलिए कभी उनकी अर्थवत्ता रही होगी जरूर रही होगी वे पैदा इसलिए हुई कि समय की मांग रही होगी लेकिन अब अब उनका कोई मूल्य नहीं जैसे वैदिक ऋषि आशीर्वाद देते थे नव को कि तुम्हारे बहुत बच्चे हो आज अगर कोई यह आशीर्वाद देगा तो गलत होगा आज तो आशीर्वाद होना चाहिए तुम्हारे बच्चे बिल्कुल ना आज बहुत बच्चे हों यह आशीर्वाद नहीं है ये तो अभी साफ हो जाएगा समय बदल गए स्थिति बदल गई वैदिक ऋषियों के समय में पृथ्वी ज्यादा थी लोग कम थे आज पृथ्वी कम है और लोग ज्यादा हैं। लोगों से दबी जा रही है पृथ्वी मिटी जा रही है पृथ्वी तो वही जीवन मूल्य नहीं रह सकते मुझसे लोग पूछते हैं कि संतति नियमन का उपयोग करना तो जो आत्माएं रुक जाएंगी पैदा ना हो पाएंगी उनका क्या होगा और क्या संतति निमन करना हिंसात्मक नहीं क्योंकि तुमने किसी को पैदा नहीं होने दिया उसकी हत्या कर दी होने के पहले ही हत्या कर दी जो आत्मा पैदा नहीं हुई वो कोई और द्वार दरवाजा खटखटाएगी कोई तुम्हारी द्वार दरवाजा है कोई तुम एक नहीं ठेका ले रखा है तुम जैसे मूड़ बहुत है और कोई ये एक ही पृथ्वी है वैज्ञानिक कहते हैं इस तरह की कम से कम पचास हजार पृथ्वियों पर जीवन कम से कम पचास हजार ज्यादा पर होगा लेकिन कम से कम पचास हजार पर तो निश्चित है तो तुम्हें क्या चिंता पड़ी तुमने कौन सा ठेका लिया हुआ है आत्माओं को जन्माने का जो चलाता है इस विश्व को चलाएगा उनको भी उसकी जिम्मेवारी उसकी समस्या वो समझे तुम क्या परमात्मा की समस्याएं हल करने बैठे हो तुम अपनी सुलझा लो उतनी बहुत लेकिन लोग तरह तरह के प्रश्न पूछते हैं सिर्फ इसलिए कि पुरानी धारणा किसी तरह बची रहे किसी तरह हम पुराने से चिपके रहे और सब बदल गया है मुला नसरुद्दीन कल मुझसे कह रहा था कह था कल रात अकस्मात एक ब्यूटी गर्ल ने हमें रोका हम समझे पहचानने में हो गया धोखा हम कभी सुलभ लज्जा से दृष्टि झुकाए गुजर गए कन्या के केस मारे गुस्से के बिखर गए जोर जोर से चीखने लगी शहर के जवाब मर्दों आओ इस शरीफ जादे से मुझको बचाओ मैं अलकों में अवध की शाम होठों पे बनारस की सुबह और चेहरे पे कश्मीर का पानी रखती हूं फिर भी इस लफंगे ने मुझको नहीं छेड़ा क्या मैं इसकी मां लखती <laughs> जीवन रोज बदला जाता है पुराने मूल्य बह जाते पानी नए मूल्य आ जाते पुरानी धारणाएं टूट जाती नई धारणाएं आ जाती सोच में पड़े हैं सेठ किशोरी रमन क्योंकि डाकुओं ने उनकी पत्नी का कर लिया अपहरण अब आया है पत्र उनके पास कि आप एक किलो सोना गंदे नाले पर रख दीजिए जो कि हमारे द्वारा स्वयं सहज लिया जाएगा और यदि आपने ऐसा न किया तो आपकी सिठानी को वापस भेज दिया जाएगा <laughs> वो दिन गए जबकि डाकू कहते थे कि अगर रुपया ना भेजा तो हम पत्नी को छोड़ेंगे नहीं वो दिन गए अब तो वो कहते हैं पत्नी को घर वापस भेज देंगे सपुशल तुम पूछते हो सत्यनंद क्या जीवन मूल्य भी समयानुसार रूपांतरित होते निश्चित ही सभी चीजें बदलती हैं बदलनी ही चाहिए बदलना ही जीवन का क्रम और बदलना शुभ भी है बदलती है इसलिए तो जीवन नया रहता है ताजा रहता है प्रफुल्लित रहता है इस देश में नहीं बदलती यही हमारी है इस देश में सब सड़ गया है सब गंदा हो गया है इस देश में आज तो है ही नहीं बस कल ही कल रामराज हो चुका स्वर्ण युग हो चुका सतयुग हो चुका सब हो चुका अब हम यहां क्या कर रहे हैं <laughs> कोई ये पूछते नहीं कब तुम क्या कर रहे हो जब सब हो ही चुका तब तुम भी हो चुक तुम क्यों नाहक कष्ट उठा रहे हो अब कुछ होने को तो बचा नहीं अब तो कलियुग ही कलयुग है दुर्गन ही अब तो दुखी ही दुख अब सार क्या है जीने में दो हिप्पी कैलिफोर्निया के एक रास्ते से गुजर रहे थे महाहिप्पी मील भर तक चलते रहे चुपचाप अपनी अपनी धुन में मस्त आखिर एक ने दूसरे से कहा कि बर्दाश्त के बाद क्या तूने अपने पतलून में पाखाना किया इतनी भयंकर बदबू आ रही है और मील भर से मैं देख रहा हूं कि अगर ये बदबू कहीं और से आ रही होती तो छूट गई होती पीछे मगर ये साथ ही चल रही दूसरे ने कहा कि नहीं नहीं बिल्कुल नहीं मगर पहला भी ऐसा मानने वाले उसे उतार पतलून सुबह उसके मित्र ने पतलून उतारी पतलून उतारते ही वो दूसरा चिल्लाया कि देख मैं क्या कहता और तू कहता कि नहीं नहीं तूने ने किया ये क्या रहा दूसरे ने कहा मैंने समझा भाई तुम पूछ रहे हो आज की आज नहीं किया ऐसी इस देश की दशा है यहां आज तो कुछ है ही नहीं कुछ भी नहीं सब कल हो चुका है बस उसको ढोते रहो मुर्दा लाशों को सड़ गई बांस उठ रही मगर बड़ी प्यारी अपनों की और सदियों से पूछी गई सम्मान सत्कार होता रहा है सुसजाए रहो समारे रहो बाप दादे भी यही करते रहे तुम भी यही करते रहो हम कुछ भी बदलना नहीं चाहते महावीर ने कहा था अपने मुनियों को कि नंगे पैर चलना कहने का कारण था क्योंकि उस समय जूते बनते थे वो सिर्फ चमड़े के बनते थे और चमड़ा तो हिंसा होगी पशु मारे जाएंगे तो ठीक था अपने जूतों के लिए पशुओं को क्या मारना फिर दूसरे कोई कोलतार के और सीमेंट के रास्ते तो थे नहीं खुली मिट्टी थी मिट्टी के ही रास्ते थे मिट्टी पे चलने में कोई अस्वास्थ नहीं मिट्टी पे चलने में तो स्वास्थ्य हम भी तो मिट्टी के बने मिट्टी मिट्टी से मिलती तो जीवन पाती तो अगर तुम कभी नंगे पैर थोड़ी देर मिट्टी पर रोज चलो तो लाभपूर्ण है स्वास्थ्यप्रद है हरजन ही है जरा भी मगर अभी जैन मुनि अभी भी चले जा रहा है कोलतार की सड़क पर सीमेंट रोड पर सोचते ही नहीं कि महावीर को क्या विचारों को पता है कि सड़कें ऐसी भी होंगी कोलतार की जलती हुई सड़क गर्मी के दिन पैर में फफोले पड़े जा रहे हैं मगर वो चला जा रहा है और अब तो जूते कपड़े के भी बनते हैं कैनवास के भी बनते हैं रबर के भी बनते हैं अब कोई चमड़े पर रुके हैं हम अब तो जूते में कोई हिंसा नहीं है अगर महावीर वापस लौटा है तो मैं तुमसे पक्का कहता हूं और कुछ पहने का ना पहने जूते जरूर पहने एक दिन एक आदमी ने और उसकी पत्नी ने मुल्ला नसरुद्दीन के द्वार पर दस्तक दी दरवाजा खोला नसरुद्दीन झांक के देखा पति पत्नी खड़े पति पत्नी बहुत हचकचाए क्योंकि मुल्ला बिल्कुल नंगा था जूते पहने था और टोप लगाया था टाई भी बांध रखी थी अब एकदम से जा भी नहीं सकते थे अब ही गए और मुल्ला भी नहीं कह सकता कि जाओ पुराने परिचित थे कहा आइये आइए विराजी बड़े समाग, पति आगे घोसा पत्नी छिपी छिपी पीछे पति तो इधर उधर देखने लगा क्या कहे क्या ना कहे कुछ सोच के भी आया था जिस काम से वो भी एकदम भूल गया नंग धड़ंग आदमी और बिल्कुल नंगा होता तो भी ठीक था टोप भी लगाए जूते भी पहने और टाई भी बांधे और बाकी सब चीजें नारत असली चीजें नारत मगर पत्नी से न गया पत्नी ने कहा कि मुल्ला जी क्या मैं पूछ सकती हूं आप नंगे क्यों बैठे मुल्ला ने कहा कि भाई इस समय मुझे मिलने कोई आता ही नहीं ये मेरे फुर्सत का समय विश्राम का समय सो घर में कोई है ही नहीं तो अकेला मैं अपने मस्त नग्न बैठता हूं आराम करता हूं अब दिन भर कसे कसे बेल्ट बांधे हुए हैं पैंट बांधे हुए हैं जैकेट पहने हुए हैं कोट चढ़ाए हुए हैं जान निकल जाती तो जरा आराम कर रहा था तो उसने कहा ये भी समझ में आ गए तो फिर ये जूते और ये टाई और ये हेट ये क्यों पहने हुए हो तो मुला ने कहा कि ये इसलिए कि शायद भूले भटके कोई आ ही जाए अब तुम ही आ गए ऐसा कभी कभी कोई भूले भटके आ जाए मैं तुमसे पक्का कहता हूं महावीर अगर दोबारा हूं तो जूते जरूर पहनेंगे टाई और हैट की तो मैं नहीं कह सकता वैसे अच्छा रहेगा चटाई का हेट धूप धाप में बचाव भी करेगा और चटाई में कोई हिंसा भी नहीं जापानी ढंग का चटाई का हेट सुंदर रहेगा लेकिन जैन मुनि लकीर का फकीर वो कैसे पहन सकता है पैर में फपोले पड़ जाते हैं जैन साध्वियों के साधुओं कपड़े बांध लेते हैं उन पर मेरे पास एक दफा जैन साधु मिलने आई उनके पैर में फपोले घाव उन पर तो वो कपड़े बांधे हुए कपड़े भी उन्होंने इस तरह से बांधे हुए कि करीब करीब जूते का काम दे रहे हैं मैंने कही मतलब क्या है फिर जूते में क्या हर जाए इतना चिंधियां बांधी हैं कि वो करीब करीब जूते का काम ले रही उन चिंधियों इतनी गंदी चिंदियां ढोने की बजाय कपड़े के जूते में क्या हर्च उन्होंने कहा कहते हैं तो हम भी समझते मगर शास्त्र में नहीं लिखा है तो मैंने कहा शास्त्र में लिख लो शास्त्र का कोई शास्त्र क्या रोक सकता है मेरे पास ले आओ मैं लिख देता हूं शास्त्री की क्या हैसियत है जो रोके क्या सीखो अरे शास्त्र अपना है क्या हम शास्त्र के समय बदलेगा तो सभी मूल्य बदलेंगे और वही जाति जीवित होती है जो समय के साथ बदल जाती वही व्यक्ति जीवित होते हैं जो समय के साथ बदल जाते यह देश मुर्दा है कब्रिस्तान है एक मरघट है बड़ा मरघट जिस पर महात्मा धुनी रमाए बैठे बस धुनी रमाने का काम और कुछ काम बचा नहीं सब काम पहले हो चुका अब तो निष्काम भाव से मरघट में बैठो धुनी रमाओ राम राम जप कुछ बचा नहीं जैसे हमारे हाथ में करने को सारी पृथ्वी कितने महत्व कार्यों में संलग्न है शायद इतने महत्वकारी कभी नहीं हुए थे जितने महत्वकारी आज हो रहे क्योंकि इतना विज्ञान न था इतनी टेक्नोलॉजी न थी इतने हमारे हाथ में साधन न थे इतनी समझ न थी आज सब साधन है सब समझ है आज हम इस पृथ्वी को स्वर्ग बना सकते हैं मगर ये पुराने मूल्य और पुरानी धारणाएं हमें नरक से बांधे हुए हैं